अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की पंचम पंचमकंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं स्वप्न में मन का अस्तित्व स्वीकार करने पर अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य का विरोध होगा इस शंका का समाधान भगवान भाष्यकार ने किया ये बता करके कि मन के रहते हुए त्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति आत्मा के स्वयं ज्योतिष को नहीं बता पाएगी ऐसा आपका कहना है क्या अथवा स्वयं बोधन के लिए मन का अभाव अपेक्षित है इसलिए श्रुति का अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योति यह श्रुति स्वप्न में मन का अभाव बताती है ये दो विकल्प करके इन दोनों विकल्पों का निराकरण भष्कर भगवान ने कर दिया तन और श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेषा इत्यादि से इसमें फिर एक शंका हुई ननु एवं सती अत्रायम पुरुष इत्यादि से कि यदि स्वप्नावस्था में मन के रहते हुए भी श्रुति बताती है आत्मा को स्वयं ज्योति ऐसा वेदांती कहेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा फिर स्वप्न अवस्था के वाचक अत्र इस विशेषण में की आपत्ति आएगी इस शंका का समाधान भगवान भाष्यकार दो विकल्प करके कर रहे हैं तो स्वप्न के वाचक अत्र इस विशेषण में अनर्थक्य की आपत्ति आएगी ये जो आप कह रहे हो इसका अभिप्राय क्या ये है कि अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से यह श्रुति मन का अभाव सिद्ध करना चाहती है या आप अत्र विशेषण व्यर्थ हो जाएगा यह कह करके विशेषण का प्रयोजन मात्र जानना चाहते हो इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प का निराकरण अत्र उच्चते इत्यादि से भाष्य में हुआ ये कहा गया कि अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से बृहदारण्यक श्रुति स्वप्नवस्था में मन के अभाव को नहीं बता पाएगी मन का अभाव सिद्ध करना नहीं चाहेगी यदि अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से मन का अभाव स्वप्न अवस्था में सिद्ध करना चाहती हैं ऐसा कहोगे तो यह कथन तो बड़ा अल्पसा होगा अल्पदोष दिखाना होगा क्योंकि श्रुति के द्वारा सिद्ध जो हृदयांतर आकाश रूप उपाधि है और तत्कृत परिचिनता है आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व की बाधक प्रतिबंधक वह तो विद्यमान ही रहेगी तो उसके विद्यमान रहते हुए स्वप्न तथा सुसुप्ति अवस्था में मन का अभाव स्वीकार करने पर भी स्वयं ज्योतिष्व नहीं बता पाएंगे आप लोग और श्रुति सिद्ध हृदयांतर आकाश और तत्कृत परिचिन्नता का निराकरण भी हो नहीं सकता इसलिए ये कहना बन नहीं पाएगा कि विशेषण सामर्थ्या अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह बृधारण्य श्रुति स्वप्नावस्था में मन का अभाव बताती है ये नहीं कह पाओगे ये एक प्रकार से कहा गया वहां तक के ग्रंथ से अत्र से लेकर के पूरी तीना संबंधा तथा पुरुष से स्वयं ज्योतिषारापन अभिप्रायो मृषा मृषाव यहां तक के ग्रंथ से प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ तो द्वितीय विकल्प है अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भोति इस श्रुतिस्थ स्वप्न के वाचक अत्र विशेषण का प्रयोजन मात्र पूछा जा रहा है इत्याक ये द्वितीय विकल्प है इसकी शंका की जा रही है कथम तरही अत्रायम इत्यादि वाक्य से इसका अवतरण है टीका में सत्तावन नंबर पृष्ठ पर कि तरही विशेषण से गति वक्तव्या संकते कथम तरहि तो तरीने यदि प्रथम विकल्प नहीं बन पाया अत्र इस विशेषण के सामर्थ्य से स्वप्नावस्था में श्रुति मन का अभाव सिद्ध नहीं कर पाई तो ये तरी शब्द का अर्थ होगा तो अत्र इस विशेषण की गति यानि प्रयोजन फल बताना होगा कि श्रुति में स्वप्न के वाचक अत्र शब्द का प्रयोग क्यों हुआ उसका क्या फल है इति द्वितीय संकते इस प्रकार द्वितीय विकल्प की शंका की जा रही है पूर्व के द्वारा कथम तर अत्र अयम स्वयं ज्योति तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योति इस वाक्यस्थ अत्र ये जो सोपन का वाचक विशेषण है ये कथम यानि किस प्रयोजन के लिए श्रुति में प्रयुक्त है ये पूर्व की शंका हुई इसका समाधान सिद्धांत एकदेशी, अन्य शाखात्वात इत्यादि से करना चाहेंगे यदि ये पूर्व पक्षी चलेगा वहां तक पूर्व पक्ष के द्वारा दिया की गई शंका का समाधान सिद्धांत एकदेशी करेंगे फिर उसका निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे फिर ये पूरोपक्ष का उपसंहार वाक्य आएगा ऐसे ये कथम से लेकर के श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकवात यहां तक पूर्व समझना द्वितीय विकल्प विषय को शंका करने वाला पूरोपक्ष पक्ष है पूर्व ने हाँ शिष्य समझ लो या जिस उपनिषद का अध्ययन करने वाले अध्ययता के बुद्धि में नैयायिक वैशेषिक और मीमांसकों का संस्कार है आत्मा को स्वतः भोक्ता मानने का वे विद्यार्थी पूर्व पक्षी है जो आत्मा में मनादि उपाधि निमित्तक औपाधिक भोक्तृत्व न मान करके स्वत ही भोक्तृत्व मानना चाहते हैं ऐसे द, दार्शनिकों में तो पांच आस्तिक दार्शनिक हैं। वे और उन दर्शनों का अध्ययन करके जिनके बुद्धि में यह संस्कार पड़ा है कि आत्मा में स्वत ही भोक्तृत्व है वो यदि उपनिषद का अर्थ समझने के लिए बैठे हैं और प्रश्न उपनिषद का ये जो वाक्य है अत्रो एश, देव महिमान अनुभवती इसमें देव शब्द का अर्थ मन करने पर महिमा का अनुभविता ही स्वप्नावस्था का भोक्ता होगा तो मन भोक्ता हो जाएगा जबकि भोक्ता तो आत्मा है जिसको महिमा के अनुभव का कर्ता बताया जाएगा उसको बताया जाएगा भोक्ता वही भोक्ता निश्चित होगा तो ये श्रुति यदि महिमा अनुभव का कर्ता मन को बताएगी तो मन को भोक्ता मानना पड़ेगा तो आत्मा में भोक्तृत्व तो है ये बुद्धि में संस्कार है सांख्यादी का अध्ययन करके उसके मन में शंका आएगी ना उसी की ये शंका और इसलिए आत्मा में स्वत भोक्तृत्व सिद्ध करने के लिए कहते हैं यदि आप यहाँ स्वप्न का भोक्ता मन को बताओगे तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति तो पुरुष शब्द से आत्मा को बता करके आत्मा को स्वयं प्रकाश बता रही है और आत्मा स्वयं प्रकाश कब हो सकता है जब स्वप्न में मन को नहीं मानेंगे तो या मन के रहते हुए भी फिर स्वयं ज्योतिष आत्मा में बताने के लिए स्वप्न अवस्था तक श्रुति को जाना पड़ा और स्वप्न अवस्था में आत्मा स्वयं प्रकाश है ये दिखाने के लिए अत्र शब्द का प्रयोग किया है तो उस प्रयोग का क्या फल है ये दिखाना पड़ेगा ये यहां पर शंका हुई इसका सिद्धांती एक देशी पहले निराकरण करते हैं इसलिए अन्य शाखात्पेक्षा सा श्रुति इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अत्र स्वप्ने महिमनम अनुभवती अथर्व शाखा वाक्य अर्थ कथनावसरे अर्थकथनावसरे काश्रुतिगत विशेषण से गतिर्न वक्तव्या प्रकृतिपयोगादेशिंद हाँ, कोई सिद्धांत एकदेशी कहते हैं क्या कहते हैं कि अत्रेश देव स्वप्ने महिमान अनुभवती ये जो अथर्व वेद का वाक्य है इसके कथन के इसका अर्थ कथन के समय कानवश्रुति यानी यजुर्वेद की कान्व शाखा की बृहदारण्यक श्रुति अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये इस श्रुति गत जो अत्रय विशेषण है इसका प्रयोजन बताने की आवश्यकता नहीं है न वक्तव्या गति विशेषण से गतिर्न तो प्रथर्वेदीय प्रश्न उपनिषद के वाक्य का अर्थ बताते समय आवश्यक नहीं है बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य में प्रयुक्त अत्र विशेषण का प्रयोजन बताना ऐसा मानना है सिद्धांत एक देशी का तो उसे पूछा गया क्यों आवश्यक नहीं है बताना फल विशेषण का तो कहते इसलिए कि प्रकृत अनुपयोगात तो, तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस बृहदारण्यक वाक्यस्थ अत्र विशेषण का फल कथन प्रकृत जो श्रुति है अत्र येष देव स्वप्ने महिमान अनुभवती इसके अर्थ निर्धारण में कोई उपयोग नहीं है अत्र इस विशेषण के प्रयोजन को बताने का उपयोग प्रकृत श्रुत्यर्थ निर्धारण में हो तब तो बताना उचित है लेकिन कोई उपयोग नहीं है अनुपयोग है तो यह कहा कि प्रकृत अनुपयोगात सिद्धांत एकदेशी कश्चित तो सिद्धांत एकदेशी कोई व्यक्ति Uh, क्या कर रहा है मंदह शंकते वो मंद है का मतलब ठीक ठीक अभिप्राय समस्त उपनिषदों का नहीं समझता है उसकी ये शंका है पूर्व पक्षी के प्रति कि अन्य शाखात्वात अनपेक्षा सा तो सा शब्द से लेना अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह बृहदारण्यक श्रुति हाँ? क्या करे हा हाँ, तो शाखांतरस्त है का मतलब अत्र देव स्वप्ने महिमान अनुभवती ये श्रुति जिस शाखास्त है ये तो अथर्ववेद की है और वो है यजुर्वेद के शाखा की कौन अत्र एयम पुरुष स्वयं ये श्रुति तो वह अनपेक्षा है अर्थ है उस अत्र विशेषण के प्रयोजन का कथन प्रकृत श्रुति के अर्थ निर्धारण में उपयुक्त नहीं है अपेक्षित नहीं है कानव शाखा की है कानव शाखा पर भाष्य है माध्यम शाखा भी है लेकिन उस पर भाष्य नहीं है ना भाष्य तो कानव शाखा पर लिखा है भाष्कर भगवान ने तो अन्य शाखात्वात्पेक्षा सा श्रुति तो अन्य वेद की होने के कारण ये अत्रयम पुरुषा स्वयं ज्योतिर्भवती यह श्रुति अनपेक्ष है यानी अनुपयोगी है कब ये अथर्ववेद के श्रुति का अर्थ निर्धारण करते समय उसका कोई उपयोग नहीं है चेत ऐसा यदि सिद्धांत एकदेशी कहेंगे तो पूर्व कह रहे हैं न इत्यादि से तो न इत्यादि जो सिद्धांत एकदेशी की शंका का निराकरण करने वाला पूर्वपक्षी का वाक्य है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार सर्वेदांत प्रत्यय न्याय अथर्व एक वाक्य तया श्रुत्यर्थस्य वक्तव्य अथर्श्रुतिरोधन एकुत्यर्थसनीय तदिरोधो वक्त्यदी आदिपक्ष पूर्वपक्षि क्या कहते हैं कि सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय है एक ब्रह्म सूत्र में तीसरे अध्याय में ये अधिकरण आता है सर्व वेदांत प्रत्यय अधिकरण तीसरे पाद का पहला सूत्र है तीन तीन एक लिखा है ना तो सर्व वेदांत प्रत्यय चोदनादि अविशेषात ऐसा सूत्र है टिप्पणी में लिखा है एक नंबर टिप्पणी में तो यह है सर्ववेदांत प्रत्यय न्याय उसमें बताया गया अलग अलग उपनिषदों में बताई गई जो प्राणादि उपासनाएं हैं <coughs> वे बृहदारण्यक उपनिषद में और छांदोग्य उपनिषद में कही गई प्राण प्राण उपासना ये अलग अलग दो उपासना प्राण की मानी जाए या एक ही उपासना मानी जाए ये वहां पर संशय हुआ तो ये कहा गया कि भले ही अलग अलग उपनिषदों में उपासनाएं बताई गई हो लेकिन यदि विधायक वाक्य एक जैसा और भी कुछ समानताएं हैं तब तो भले ही अलग अलग उपनिषदों में कही हुई हो लेकिन वह उपासना एक ही समझनी चाहिए अलग-अलग नहीं। ऐसा सर्वेदांत प्रत्ययम चोदनादि अविशेषात इस सूत्र से सिद्धांत बताया गया है और इस अधिकरण के द्वारा बताया गया जो सिद्धांत है वो इस प्रकार के अनेकों अर्थों में लगता है इसलिए यहां पर ये बृहदारण्यक उपनिषद की जो श्रुति है अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इसका भी और अत्र ये स्वप्ने महिमान अनुभवती इसका भी एक वाक्य करना जरूरी है जैसे वहाँ उपासनाए एक मानी गई एक जैसा अर्थ कथन हो तो वहाँ भी तम पदार्थ शोधन है बृहदारण्य उप में तम पदार्थ शोधन के अवसर पर अत्रयम् पुरुषः स्वयं वाक्य आया है और यहां पर भी त्वम पदार्थ शोधन तो किया जा रहा है, तो विषय तो एक ही है ना तो एक ही प्रतिपाद्य होने के कारण दोनों का अविरोध बताना आवश्यक है सिद्धांत एकदेशी तो कह रहे थे जरूरी नहीं है तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि यह जरूरी है क्योंकि प्रश्न उपनिषद भी तुम पदार्थ शोधनात्मक है जो प्रकरण उसमें आया हुआ ये वाक्य है और बृहदारण्य में भी तुम पदार्थ शोधन के प्रकरण में आया हुआ वो वाक्य है इसलिए इन दोनों का आपस में विरोध परिहार करना जरूरी है जो विरोध प्रतीत होगा इसलिए अत्र इस विशेषण का फल बताना आवश्यक होगा भले ही अथर्ववेद का ये वाक्य है इसके अर्थ निर्धारण के समय जरूरी होगा बृहदारण्य उपनिषद में आई हुई अत्रुष स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति के अत्र विशेषण का प्रयोजन बताना ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इसलिए लिखते हैं सर्वेदांत प्रत्यय न्याय <coughs> अथर्व अविरोधेना। एक वाक्य अथर्वश्रुतिधन एकुत्यर्थस वर्णनीय तो सर्वेदात प्रत्यय न्याय के अनुसार अथर्वेद में आई हुई जो श्रुति है अत्रदेव स्वप्ने महिम अवति इसके साथ बृहदारण्य श्रुति का अविरोध हो एक वाक्य बने दोनों एक ही अर्थ के अवबोधक बन जाए इसके लिए जरूरी है बृहदारण्य श्रुति का अत्र ये जो विशेषण है उसका फल बताना इसलिए कहते श्रुत्यर्थ से वर्णनीयता तद अविरोधोपी वक्तव्य इसलिए उन दो वाक्यों का जो परस्पर विरोध प्रतीत हो रहा है उसका परिहार भी कहना जरूरी है अविरोध का अर्थ विरोध का परिहार करना भी जरूरी है इति पूर्ववादी आह इस प्रकार पूर्व पक्षी समाधान करते हैं सिद्धांत एक देशी की शंका का इस अभिप्राय से समाधान कर रहे हैं इसलिए लिखते हैं कि न अर्थ एकत्वस्य से इष्टत्वात् तो न का अर्थ है ये कहना कि बृहदारण्यक श्रुति का यहां पर उपयोग नहीं है अथर्ववेद के श्रुति का अर्थ करते समय यह कहना ठीक नहीं है ये न का अर्थ निकलेगा क्यों तो कहते इसलिए कि अर्थ एकत्व एक से इष्टत्वात दोनों श्रुति का एक अर्थ विवक्षित है तव पदार्थ शोधन कि जो तत्वशी वाक्यांतर्गत तम पदार्थ है वह वस्तुतः कर्ता भोक्ता नहीं है उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है यही बताया जा रहा है दोनों श्रुति के द्वारा यही दोनों श्रुति का अर्थ है और उसका स्वभावतः अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म के साथ अभेद ये तो सब उपनिषद बता रही है तो अर्थ एकत्व तो से तो क्या अर्थ है समस्त उपनिषदों का उसे पूर्व बता रहे हैं कि ये को ही आत्मा सर्व वेदांता अर्थो विजिज्ञापयी त भूभूत छत ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि आप वेदांतियों को ये अर्थ अपेक्षित है कि आप बताते हो कि सर्व वेदांता नाम यानी समस्त उपनिषदों का अर्थ एक आत्मा है ये सब उपनिषद बता रही है आत्मा अनेक नहीं एक है एकोदेव सर्वभूते सुगूढ़ यही विजिज्ञापित है का अर्थ है उपनिषदों के द्वारा ज्ञापन करना अभिष्ट है विजिज्ञापीषित शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञापन करना अभिष्ट है किनके द्वारा तो सर्व वेदांता नाम सर्व वेदांता नाम ष्टी कर्ता अर्थ में सर्व वेदांत इस अर्थ में सर्व वेदांता नाम बना है कर्मणि प्रयोग है ना तो कर्ता अनुक्त होने से षष्टि हो गई कर्तिकर्मणो कृति एक सूत्र है उस सूत्र से कर्ता अर्थ में ष्टी है तो सर्व वेदांत ही ये को आत्मा रूपह अर्थ विजिज्ञापीत ऐसा अनु करना तो सारे उपनिषदों के द्वारा एक आत्मारूपी अर्थ को ही बताना अभिष्ट है और बुभुत्सित और जिज्ञासु को भी जिज्ञासा है जिज्ञासु के जिज्ञासा का विषय भी वह आत्मा है जिस आत्मा को जानने से मोक्ष होता है हौद्धुम इष्ट सीता तो जानना अभिष्ट है किसको मोक्षु को कौन से आत्मा को जानना अभिष्ट है जिस आत्मा को जानने से मुक्ति मिलती है तो संसार दशा में भिन्न भिन्न आत्मा को कर्ता भोक्ता रूप आत्मा को तो जान ही रहा है तो भोक्ता रूप आत्मा को जानने से मुक्ति तो मिली नहीं इसलिए अभीष्ट है जो स्वतः अकर्त्री अभोक्तृ ब्रह्म है उससे अभिन्न आत्मा को जानना ब्रह्म से अभिन्नतया आत्मा को जानने से मुक्ति होगी इसलिए वो अभिष्ट है जानना तो समस्त उपनिषदों का ज्ञाप्य है जो मुमुक्सु का जिज्ञास है मुख सुखा से है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इसलिए प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ही क्या है उपनिषदों का ज्ञाप्य प्रतिपाद्य है इसलिए सब उपनिषदों का एक अर्थ बताना अभिष्ट होने से किसी भी वेद की कोई भी उपनिषद के अर्थ कथन के अवसर पर किसी भी अन्य शाखास्थ उपनिषद अर्थ का अविरोध बताना जरूरी है ये कहा ने। तो अर्थ एकत्व से एको पूर्वपक्षि नेकत्व आत्मा अर्थो आत्माताजिज्ञापयो तो बुभुत्सित यह सिद्धांत एक देशी की शंका का समाधान पूर्व पक्षी ने किया अब पूर्वपक्ष का उपसार वाक्य है जो वहां से पूर्व पक्ष था ना कथम तरही, इसका उपसंहार है तस्माुक्ता स्वप्ने आत्मनः स्वयं ज्योतिषपत्तिर वक्तुम श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकवात् तो तस्मात्वेदात प्रत्यय न्याय से अथर्वेद के वाक्य का अर्थ कथन करते समय भी बृहदारण्यक श्रुति के विशेषण को सार्थक बताना आवश्यक है ये निश्चित होने से स्वप्ने आत्मन स्वयं ज्योतिष वक्तुम इष्टा तो स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष की उपपत्ति दिखाना जरूरी है जो बृहदारण्य उपनिषद का अर्थ है उसे भी यहां पर स्पष्ट करना जरूरी है क्यों तो हेतु बताया श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकवात श्रुति जो है यथार्थ तत्व यानी अबाधित स्वरूप वास्तविक स्वरूप पारमार्थिक स्वरूप अयथार्थ तत्व शब्द का अर्थ है उसकी प्रकाशक है तो आत्मा परमार्थत स्वयं प्रकाश है, निर्विकार चिद्रूप है इसलिए आत्मा का जो पारमार्थिक स्वरूप है निर्विकार चिद्रूप स्वयं ज्योति उसका ज्ञापन करना जरूरी है यहां पर भी थोड़ी टीका है श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वाद के अवतरण के रूप में ही कानवश्रुति अर्थभावात्जता अत आह इति यदि सिद्धांत एक कहते हैं कि जो कानव्रुति है यानी अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती ये श्रुति है इसका कोई प्रयोजन न होने से निष्प्रयोजन होने से इसे छोड़ दो इसका अर्थ कथन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये व्यर्थ है निरर्थक है निष्प्रयोजन है ऐसा यदि सिद्धांती एक सिद्धांत एक देशी कहते हैं तो पूर्व पक्षी ने कहा अत आह श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकवात तो सिद्धांति एकदेशी की शंका का निराकरण करते हुए कहते हैं कि श्रुति मात्र जो है पारमार्थिक अर्थ को बताने वाली होने से वो निरर्थक नहीं हो सकती निष्प्रयोजन नहीं हो सकती श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकवात इसका अर्थ करते हैं टीकाकार टीका में देखिए स्वाध्यायो इति इति विधेहे अर्थाव तुल्यंच अक्षर विधेयदफलवा अनर्थक्य अयोगात न्यायाचक्योगाद <coughs> तो कहते हैं स्वाध्यायो अध्यतव्य अध्यतव्ये वाक्य है इसे कहा जाता है अध्ययन विधि ये वाक्य बताता है वेदाधिकारी बालकों को चाहिए कि वेद अध्ययन का समय हो जाए तो उस समय अध्ययन वेदों का करना चाहिए किस लिए करना चाहिए तो कहते हैं वेदार्थ जानने के लिए तो वेदार्थ जानने के लिए वेद अध्ययन का विधान स्वाध्याय अध्यतव्य यह विधि वाक्य करता है ये बताता है वेदार्थ ज्ञान के लिए वेद अध्ययन करो अर्थ है वेद अध्ययन का प्रयोजन है अर्थ तो इति विधे फलकत्वात ये स्वाध्याय अध्यतव्य अध्यत जिस वेद अध्ययन में प्रवृत्त कर रहा है उस वेद अध्ययन का फल बताता है अर्थ ज्ञान हाँ। तो जब तक अर्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक वेद अध्ययन करो ये बताता है तो एक तो ये हुआ और दूसरा एक मीमांसा का न्याय है जैसे वेदांत का न्याय बताया था ना सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय ये ब्रह्म सूत्र का है वेदांत दर्शन का है ब्रह्म सूत्र है वेदांत दर्शन सर्व वेदांत प्रत्यय न्याय ऐसे मीमांसा दर्शन में यानी फुरोमी दर्शन जो जयमिनी जी के द्वारा रचित है उसमें एक न्याय आता है तुल्यंच तुल्यम इस न्याय के आधार पर भी ये निश्चित होता है कि स्वाध्यायो अध्यतव्य यह विधिवाक्य जिस अध्ययन में प्रवृत्त कर रहा है जिसके अध्ययन में उसका एक अक्षर भी निरर्थक नहीं है निरर्थक वेद अध्ययन में स्वाध्यायों अध्यतव्य यह विधिवाक्य प्रवृत्त नहीं करता अर्थवान जो वेद है उसके अर्थ ज्ञान के लिए ही वेद अध्ययन में प्रवृत्त करता है वेद अध्ययन की प्रेरणा देता है सार्थक वेद अध्ययन की प्रेरणा देने वाला विधि वाक्य है इसलिए उस विधि वाक्य की सार्थकता के लिए और तुल्यंच सांप्रदायिकम इस मीमांसा के न्याय के अनुसार भी ये मानना पड़ेगा कि वेद का एक अक्षर भी निरर्थक नहीं है तो जब वेद का एक अक्षर भी निरर्थक नहीं है तो बृहदारण्यक श्रुति जो अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवति एक वाक्यात्मिका है ये निरर्थक कैसे होगी तो सिद्धांत एक देशी कह रहे थे ना कि कान व श्रुति निरर्थक होने से त्याग दो उसे छोड़ दो उसका अर्थ अपेक्षित नहीं है ऐसा मानो तो ऐसा नहीं मान सकते ये दिखाने के लिए पूर्व पक्षियों ने कहा कि श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वात् और श्रुतेर यथार्थ तत्व प्रकाशकत्वात् अर्थ करते हुए टीकाकार कहते हैं कि स्वाध्याय अध्यतव्य यह विधि वाक्य निरर्थक वेद अध्ययन में प्रवृत्त नहीं करता सफल वेद अध्ययन में ही प्रवृत्त करता है तो वेद अध्ययन में वेद शब्द से वेद का हरेक अक्षर आ गया और उसका अध्ययन करो करके कहा जा रहा है और जिसका जिसका अध्ययन करने के लिए कहा जा रहा है विधि वाक्य के द्वारा माना जाता है कि उस विधि वाक्य को फिर वह वह अक्षर सफल ही है सार्थक ही है यह मानना भी अभिष्ट है और तुल्यंच सांप्रदायिकम यह वाक्य भी कहता है कि जैसे विधि वाक्य सार्थक हैं ऐसे वेद में आए हुए अर्थवाद वाक्य भी सार्थक ही हैं निरर्थक नहीं है अर्थवाद वाक्य भी विधि वाक्य के तरह सार्थक है ये तुल्यम इस न्याय के द्वारा मीमांसा में बताया गया है तो उस न्याय के अनुसार फिर वेद का कोई भी वाक्य निरर्थक नहीं हो सकता इसलिए अत्रष स्वय ज्योतिर्भवती ये वाक्य निरर्थक मान करके इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है ये कह करके टाला नहीं जा सकता ये यहाँ पर कहा गया कि तुल्यंच सांप्रदायिकमित न्यायाच् अक्षरमात्रात अनाथक्य अयोगात् अयोगात अर्थ है असंभवात् अयोगात यानी असंभवात। तो असंभवा असंभव है एक अक्षर का भी तो पूरे वाक्य का अनर्थक्य कैसे होगा ये श्रुतेर यथार्थ तत्व का अर्थ निकला अब कथम से लेकर के श्रुतेर यथार्थ तत्व तक एक प्रकार से पूर्व की शंका हुई जिसमें द्वितीय विकल्प का उत्थापन हुआ द्वितीय विकल्प है अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भूति स्वाक्यस्थ अत्र इस विशेषण का प्रयोजन क्या है ये बताइए ये पूछा गया अब सिद्धांति अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भूति श्रुति का अर्थ बताते हैं प्रयोजन बताना शुरू करते हैं उससे पहले कहते हैं किसी भी श्रुति का अर्थ ठीक ठीक समझने के लिए पहले अपने बुद्धिस्त जो पूर्वाग्रह हैं श्रुत्यर्थ के विषय में उनको छोड़ना पड़ता है निराभिमानी होकर के श्रुत्यर्थ समझना पड़ता है उसी को समझ में आता है निराभिमानी को ही श्रुति का वास्तविक अर्थ अभिमानी कितना भी प्रयत्न करे और कितने भी लंबे समय तक प्रयत्न करे नहीं समझ पाता श्रुति का वास्तविक अर्थ इसे भषकर भगवान कह रहे हैं एवं तरी श्रीनु श्रुत्यर्थम इत्यादि से इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार एवं एक देशिनी दूषिते सिद्धांति उत्तरम आह एवं तरी तो इस प्रकार पूर्व पक्ष के द्वारा सिद्धांत एकदेशी देशी में के मत में दोष दिखाने के बाद दूषितें सती सिद्धांति उत्तरम आह सिद्धांति पूर्वपक्ष की शंका का उत्तर देते हैं इत्यादि से अवसिद्धांत तो एवं तरही को देखिए हिवा सर्विम न नतु अभिमानेन वर्षे सते नापि सकेना श्रुत्यर्थ ज्ञा शक्य पंडित मन तो ये कहते हैं यदि ऐसा है तो श्रुत्यर्थम श्रीणु श्रुति के अर्थ को हम बता रहे हैं ध्यान दे करके सुनो लेकिन पहले क्या करो श्रुत्यर्थ सुनने से पहले हित्वा सर्वम अभिमानम सारे जो पूर्वाग्रह हैं बुद्धि में अपने हम बड़े बुद्धिमान हैं इसलिए अपने बुद्धि से ही उपनिषदों का अर्थ निकाल सकते हैं इत्यादि जो अभिमान है, उस अभिमान को हितवायने त्याग करके छोड़ करके हमारे द्वारा बताया जाने वाला अर्थ सुनो कहा अभिमान को छोड़ने की क्या जरूरत है अभिमान के साथ ही अर्थ सुन लेंगे तो कहते ऐसा नहीं हो सकता न तो अभिमान न वर्ष सतेनापी श्रुत्यर्थों ज्ञातुम शक्य थे सर्व ही पंडितम्बन नहीं अपने आप को कितना भी बड़ा पंडित समझे बुद्धिमान समझे लेकिन कहते हैं अभिमान रख करके श्रुत्यर्थ के विषय में पूर्वाग्रह रख करके वर्ष सतेनापि यानी दीर्घ काल तक श्रुति का अर्थ समझने का प्रयास करता भी जाए तो भी श्रुत्यर्थ ज्ञातुम न शक्यते न कान्वय शक्यते के साथ करना तो श्रुति का अर्थ समझना संभव नहीं हो सकता इसलिए अभिमान को छोड़ना जरूरी है श्रुत्यर्थ ज्ञान में बाधक है पूर्वाग्रह अभिमान उस अभिमान को छोड़ दो और अर्थ सुनो अब यथा यथारधयाकाशे पुरीति नाड़ी सूच स्वपत इत्यादि जो भाष्यवाक्य है इससे बताया जा रहा है अर्थ श्रुति का इसे टीकाकार इसका उत्तरण लिखते हैं तरी आदावेव मुख्य अर्थ उच्चता इत्यादि से तो अवतरण लिखने से पहले ये जो एवं तरही हित्वा इसमें हित्वा सर्वम अभिमानम क्यों कहा ये बता रहे हैं पहले टीकाकार तो ये देखिए टीका को कि तरही आदावे व मुख्य श्रुत्यर्थ उच्चताम आशंका इति पांडित्य अभिमान वतो कि पूर्वोकरीत पक्षाशंका तराकनाभ्याशंक्य पांडिभिमत नाना अनधा निराकृता इति तदीय नापक्षा निराता निरस्य इत्यादि उक्तम् सर्व अभिमान त्यक्ता सर्वम अभिमान इसका फल बताया जा रहा है क्यों कहा भाष्य में कर गए <coughs> तो ये कह रहे हैं कि तरही आदावे व मुख्य श्रुत्यर्थ अब श्रुति का मुख्य अर्थ अब बताने जा रहे हैं भाष्यकार भगवान यथा हृदय आकाशे पुरी तति इत्यादि से उससे पहले तो पूर्व पक्ष की शंका फिर सिद्धांत एकदेशी का शंका समाधान ये सब आया तो कहते हैं ये सब सिद्धां पूर्व पक्षी और सिद्धांत एकदेशी को बीच में लाने के पहले प्रारंभ में ही आप श्रुति का मुख्यार्थ बता देते क्या जरूरत थी एक देशी के मत का उत्थापन करके फिर पूर्व पक्ष के द्वारा उसका निराकरण कराने की लिखा तो भाष्यकार भगवान नहीं जब भाष्य लिख रहे थे उस समय कोई सिद्धांत एक देशी उनके सामने थोड़ी ही आया और पूर्व पक्ष ऐसा कोई थोड़ी आए सांख्यादी वही उनके ओर से लिखते हैं तो ये बीच वाला भाष्य लिखने की क्या जरूरत थी सीधे सीधे मुख्य अर्थ बता देते ये यहां पर शंका हुई तरी आ व मुख्य श्रुत्यर्थ उच्चताम किम पूर्वोक्तरी रीत्या पक्षांतर शंका तन तो पूर्वोक्त पद्धति से एक पक्षांतर यानी पूर्वपक्ष फिर उसका सिद्धांत एक देशी फिर उसकी शंका का निराकरण ये सब करने की क्या जरूरत थी बड़ा ग्रंथ बन जाए इस अभिप्राय से क्या लिखा है आपने तो इस प्रकार की ये शंका होने पर ये लिखते हैं कि पांडित्य अभिमान अभिमानवतो यथावध अर्थबोधे अनधिकारात जिसे अपने पंडिताई का अभिमान है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं वेदों का अर्थ समझ सकता हूं जैसे छांदों की उपनिषद पढ़ा है कि नहीं छांदों की उपनिषद के छठवें अध्याय में श्वेत केतु को श्वेत केतु के पिता उद्दालक वो तो पहले तो पढ़ता ही नहीं था वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए पांच वर्ष का होने के बाद ब्राह्मण बालक को गया ही नहीं कहने पर भी फिर होते होते बारह वर्ष की आयु हो गई गया ही नहीं ये बारह वर्ष के बाद तो फिर ब्राह्मण बालक यदि उपनयन संस्कार करके वेद अध्ययन नहीं करता तो व्रत्य कहलाता है ब्रह्मबंधु बंधु कहलाता है इसलिए बारहवें वर्ष में फिर एक बार उदालक जी ने उसे बुला करके कहा कि अब तो यह अंतिम आयु आ गई तुम्हारी वेद अध्ययन की इसके बाद तो फिर तेरहवें वर्ष में प्रवेश करोगे तो अधिकार खो बैठोगे वेद अध्ययन का इसलिए वेद अध्ययन करो जाकर के गुरु के पास उस समय थोड़ा मन में आया करना जी वेद अध्ययन करके तो योग्य गुरुकुल में जा करके 12 वर्ष तक वहां रह करके वेद अध्ययन कर लेते हैं श्वेत केतु और 12 वर्ष के पश्चात घर आते हैं तो वहां पर विद्या अध्ययन करने का फल तो होता है विद्या दधाती विनयम तो विद्वान तो विनयशील होना चाहिए लेकिन उनको बड़ा अभिमान हो गया कि मैं ही सारे वेदों का अर्थ ठीक ठीक समझ जा समझ सकता हूं मैं ही विद्वान हूं ऐसा अपनी विद्या का अभिमान हुआ और घर आया तो माता पिता को प्रणाम भी नहीं किया ये सोचता है कि पिताजी भी मेरे से कम ही विद्वान है मैं ही ज्यादा जानता हूं तो पिताजी ने उसके व्यवहार से समझ लिया कि इस समय इसके बुद्धि में अभिमान है उसका वो अभिमान शांत करने के लिए ये कहा कि श्वेत केतु तुमने अपने गुरु से उस वस्तु का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता तो श्वेत के तु ने कहा कि ऐसे तो कोई जब ये पूछा पिता ने तो कहा कि ऐसी तो कोई वस्तु मेरे गुरु जी ने मुझे बताई नहीं मैं उनका प्रिय शिष्य हूं उस समय थोड़ा मन में अभिमान निकल गया और फिर शांत होकर के निराभिमान होकर के पिता से पूछता है कि गुरुजी जानते यदि तो जरूर मुझे कहते क्योंकि मैं उनका अत्यंत प्रिय शिष्य था शायद वे भी नहीं जानते होंगे इसलिए आप ही मुझे बताइए मेरा अभिमान हो करके पूछा न तब जाकर के नौ बार तत्व मसी ऐसा कहने पर ज्ञान हुआ श्वेत को तो कहते हैं पांडित्य अभिमानवतो यथावत अर्थ बोधे जिसके जिसे पंडिताई का अभिमान है उसका वेद के यथार्थ ज्ञान में अधिकार नहीं है इसलिए तस् तद अभिमान अवतार चिकित्सया तो तस्या ने अभिमानी न अभिमानी का जो अभिमान है पांडित्य विषय अपनी बुद्धि कुशलता विषयक जो अभिमान है उस अभिमान को दूर करने की इच्छा से तदीय नाना पक्षा निराकृता तो उस पंडित के बुद्धि में उपस्थित होने वाले जो अनेक विकल्प है उन विकल्पों का निराकरण किया गया ये एक एक देशी और पूरोपक्षी ऐसे दो रूपों में उपस्थापित करके अब जब निराभिमान होगा तो कहते हैं निराकृता इति वक्तुम सर्वम अभिमानम निरस्य इत्यादि उक्तम इसी अभिप्राय से यहाँ पर ये कहा गया है हित्वा की जगह यहाँ पर निरस्य लिखा है कि सर्वम अभिमानम निरस्य दोनों का अर्थ ही होता है छोड़ करके आगे लिखते हैं स्वयं ज्योतिष्रुते अनतिशक्य स्वप्नादो सत्वेपि हृदय आकाशादी सत्सधप्रतीतिभा अविद्यमान तुल्यत्वेन आत्मनः केवलत्वात् प्रकाश प्रकाशदर्शनाच स्वयं इति <coughs> मनोसो अभाववादीना अपि एवं मनसी सत्यमय गजुगा विषयतया परिणाम दृश्यवाच्च द्रष्टुतन विवेकत श्रुत्या स्व प्रकाश बोध्यते यथिनाब अवतरण है ये ईश्वर चर्चा करते हम लोग कल ओ पूर्ण भद्रंकर्णे